गीता तत्व चिंतन ज्ञान प्राप्ति का उपाय 202 सौ ज्ञान अग्नि भी और खड़ग भी फिर संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन के लिए कहा है यहां पर भी ज्ञान शब्द का तात्पर्य साधन ज्ञान ही लेना होगा अर्थात विवेक विचार की तलवार देकर संशय का छेदन कर लेना चाहिए सैतीसवें श्लोक में ज्ञान को अग्नि रूप बताया है जो समस्त कर्मों को भस्म कर देता है यहाँ पर उसे खड्ग रूप बताया जा रहा है जिसके द्वारा संशय का छेदन करना है व्याख्याकार इसकी संगति यो कहकर लगाते हैं कि कर्मजनित संस्कार तो आत्मा पर आगंतुक है अतः उनको जलाने से आत्मा की कोई क्षति नहीं होती फिर कर्मजनित संस्कारों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उनको जलाना ही उचित है किंतु संशय अंतकरण की वित्तीय है उसका एक अंश है इसलिए संशय को यदि जलाने की बात कही जाए तो उससे सारे अंतकरण को ही जलाना होगा इसी कारण संशय के संदर्भ में काटने की बात कही जा रही है अंतकरण के संशय वृत्ति वाले अंश को काटकर निकाल देना ही उचित होगा जैसे हम व्रण को काटकर अलग कर देते हैं और काटना तो शस्त्र से ही हो सकता है इसलिए यहाँ पर ज्ञान को तलवार रूप बताया है प्रस्तुत श्लोक में एनम संशयम के साथ भगवान आत्मनह शब्द जोड़ दे रहे हैं आत्मनह का तात्पर्य होता है अपना वे अर्जुन से कहते हैं कि तू अपने इस संशय को काट डाल इसका कारण यह है कि अर्जुन संशय का शिकार हुआ था गीता के दूसरे अध्याय के छठे और सातवें श्लोकों में हम अर्जुन के संशयग्रस्त होने का संकेत पाते हैं फिर अंतिम अध्याय के तिहत्तरवें श्लोक में हम पढ़ते हैं कि गीता का उपदेश सुन चुकने के बाद अर्जुन कह रहा है कि मैं गत संदेह हो गया हूँ अतः अर्जुन का संशय में पढ़ना सिद्ध है इसलिए भगवान उससे कहते तू अपने इस संशय को काट डाल 203 योग में स्थित होने का अर्थ संशय को काटकर अर्जुन को योग में स्थित होने का आदेश देते हैं हम कह चुके हैं कि योग का तात्पर्य यहाँ पर समत्व रूप कर्मयोग से है भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम तो कर्मयोग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा अर्जुन के लिए युद्ध कर्तव्य कर्म था अतः भगवान उसे अपने कर्तव्य के पालन में लगा जाने के लिए कहते हैं लग जाने के लिए कहते हैं हम पूर्व में कह चुके हैं कि गीता की टेक है युद्धस्व तरह तरह से उपदेश देने के बाद अंत में हर बार भगवान का अर्जुन के लिए आदेश होता है युद्धस्व अर्थात तू युद्ध कर यह उपदेश अर्जुन के मिस हम सबको दिया गया है हम भी संशयग्रस्त जीव हैं कर्तव्य के पालन में प्रमाद कर बैठते हैं आज देश की अवस्था कैसी विकट है हमारे धर्म हमारी संस्कृति पर कैसा खतरा छाया हुआ है पर हमें इसकी कोई चिंता नहीं है आज कितने दुर्योधन और दुशासन भारत रूपी द्रौपदी का चीर खींचने में लगे हुए हैं पर हम हैं कि विष्ण पितामा और द्रोणाचार्य के समान धर्म के विषय में संशयग्रस्त हो चुप्पी मारे बैठे हैं हमारे लिए भी आज समय की पुकार है भारत उत्तिष्ठ है अरतवंशी भार, भार, उठो जब भी हम दुर्बल चित्त हो अपने कर्तव्य की अवहेलना करेंगे भगवान कृष्ण की यह उद्बोधन वाणी हमें सचेत करेगी तथा अपनी मातृभूमि अपने धर्म और संस, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हमें प्रेरणा और बल देगी इस प्रकार गीता का यह चौथा अध्याय समाप्त होता है इसे ज्ञान कर्म सन्यास योग के नाम से पुकारा गया है जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा था यहाँ पर कर्मों के स्वरूपतः त्याग की बात नहीं कही गई है अपितु तो ज्ञानपूर्वक उनके फलों को श्री भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए उन्हें करने की शिक्षा दी गई है इसी को गीता ने योग कहकर पुकारा है अज्ञान इस योग को सिद्ध नहीं होने देता इसलिए उसे दूर करने की बात बारंबार कही गई है अज्ञान ज्ञान के द्वारा ही दूर किया जा सकता है अतएव ज्ञान प्राप्ति का उपाय अध्याय के अंतिम भाग में प्रदर्शित हुआ है ज्ञान मनुष्य को निठल्ला नहीं बनाता बल्कि उसकी क्रिया शक्ति को दिशा प्रदान करता है